सो मुनि तब चरण देख कहराऊ कई नक निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौरजो भ्राता आनंद हो के आनंद दाता आनंद हो के आनंद दाता इनके प्रीति परस्पर पावनि के प्रीति परस पर पावनी कहीं न जाई मन भाव सुहावनी ब जाई मन भाव सुहावनी सुन हो नाथ कह मुदित विदेव सुन उत का मुदित तिजेऊ ब्रह्म जीव विज सहजसने जीव इव सहजस नेन पुन पुनि प्रभुसी तव नर नाऊ पुनि पुनि प्रभुजि तव नर नाऊ लग गात उधिक उचाऊ लग गात उधिक उचाऊ प्रशंसिनाय पदसीसु उनि प्रशंसिनाय पदसीसु चले उलवाई नगर यु चले उलवाई नगर वनिषु सुंदर सदन सुखद सब काला सुंदर सदन सुखद सब काला महा वासुले दीन भुआला महा वाजुले दीन भुआला पूजा सब विधि शिवकाई करि पूजा सब विधि शिवकायी गयु राव विदा कराई गय राव विदा कराई जय शुवश मणि करिभोजन विश्राम जय शभुवंश मणि करि भोजन विश्राम वैधे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भर जाम बेटे प्रभु प्राता दईत दिवस रहा भरजाम जाम राम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुर भाई सब संतन की जय अब स्मरण करें जनकपुर के बाहर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी अन्य मुनिगण भगवान राम लक्ष्मण जी फहरे हुए हैं जनक जी सब लोगों को साथ में लेकर के उनके पास उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे वहां भगवान राम को लक्ष्मण को जब देखा तो उनके हृदय में उनके प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ और उनको देख करके आश्चर्यित्स होकर रह गए एक टक देखते रह गए भगवान राम को उन्होंने पूछा भी कि कौन है तो विश्वामित्री जी ने बता दिया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमारे साथ सामने दिया तो इन्होंने असुरों का संहार किया सब लोग जानते हैं सब असुरों को उन्होंने मार करके समाप्त कर दिया अब तो राजा जनक उनसे कहते हैं कि मुनि देख तविचरण देने राजा जन बोले कि मुनि देख मुनि तविचरण दे मु चरणों के दर्शन प्राप्त करके कहीं कही न निज निजुण्य प्रभाव हम अपने पुण्य के प्रभाव को नहीं कह सकते इसके माने है कि हमारे बहुत पुण्य रहे जिससे कि आपके दर्शन प्राप्त हुए और आपके दर्शन क्या फलस्वरूप इन भगवान राम और लक्ष्मण इनके दर्शन प्राप्त हुए यही क्रम इसी प्रकार से है परमात्मा की प्राप्ति ऋषियों की कृपा से गुरु की कृपा से प्राप्त होती है और ऋषियों के विदर्शन और संग प्राप्त होता है अपने पुण्य के बल से इसलिए जिसने सत्कर्म किए हैं पुण्य किए हैं चित्त शुद्ध हुआ है तो उसके फलस्वरूप ये क्रम आगे को बढ़ता है ऋषिगुणों की भी प्राप्ति होती है और उनकी कृपा से फिर भगवान की भी प्राप्ति होती है वैसा ही यहां पर उन्होंने राजा जनक जी उनके सामने बोल रहे हैं कि सुंदर श्याम गौरव उठाता ये दोनों भाई जो हैं ये एक श्याम वर्ण के हैं दूसरे गौरव वर्ण के हैं बड़ी सुंदर हैं। और कहते हैं ये तो बस आनंद हो के आनंदाता आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं ऐसे है आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले लौकिक से तो ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों को अनेक प्रकार के संसार प्राप्त होते रहते हैं वो सुख जो है वो हो उस सुख के भी सुख देने वाले भगवान नहीं है यहाँ पर धनुष यज्ञ होगा उसमें सब राजा लोग आए हैं इसमें धनुष का टूटना सीता जी से विवाह ये आनंद का कार्य होगा उसमें ये सबको आनंद देने वाले होंगे इनके कार्यों से सब लोग प्रसन्न होंगे मानो भविष्य की बात इस प्रकार से लौकिक दृश्य कह सकते हैं लेकिन वेदांत का अर्थ है कि आनंद का मूर्तमान रूप और मुख्य रूप आनंद का परमात्मा ही है परमात्मा आनंद का पुंज है फिर इसको याद कर ले वही जो आनंद सिंधु सुखराशी सी करते हैं त्रैलोक सुपाशि सो सुख धाम राम या भगवान राम तो आनंद के सिंधु है करते हैं लोग के सुखाशिमन एक बूंद परमात्मा के सुख से ही तीनों लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है तो वही भाव यहाँ पर भी हो गया आनंद हो गया आनंदाता मन संसार में जो लोग सुख किसी भी प्रकार का प्राप्त करते हैं वो सुख परमात्मा का ही है किसी ने किसी प्रकार से प्रचन्न रूप से प्रतिबिंबित होकर वो परमात्मा का आनंद लोगों को भौतिक जगत में प्राप्त होता दिखाई देता है वे भले ही समझे की हमें संसार धन सम्पत्ति विषयों से वो सुख प्राप्त हो रहा है तो वैसा नहीं है वो सुख जो है वो परमात्मा ही है उसी से प्राप्त होता है इसलिए कहते हैं कि आनंद हो के आनंद आता मन संसार का जो आनंद है उस आनंद को भी वही आनंद प्रदान करने वाले भगवान हैं इनके प्रीति परस्पर पावनी और इन दोनों के भगवान राम और लक्ष्मण का संबंध किस प्रकार का है उसकी तरफ ध्यान दू तो कहते हैं भगवान राम तो परमात्मा है और लक्ष्मण जी उनके साथ में है उनके भाई तो दोनों में बड़ी प्रीति है अब वो प्रीति कैसी पवित्र प्रीति है पवित्र प्रीति और पारमार्थिक प्रीति है पारमार्थिक प्रति क्या हुई कि परमात्म के रूप में जीव भी आत्मा है और परमात्मा ब्रह्म तो परमात्मा है ही है इसलिए दोनों एक हैं, इसलिए दोनों में परस्पर प्रीति है इसलिए कहते हैं इनके प्रीति परस्पर पावन है और कहीं न जाए मनोभाव सुहावन है कहती कहने में नहीं आती संसारी प्रीति होती है तो वर्णन करते बनती है बोले लेकिन ये पारमार्थिक प्रीत है शब्द के अतीत है ये कहते नहीं बनते। ये सब प्रकार से सुंदर प्रीति है मन को भाने वाली प्रीति है तो ये दोनों में भगवान राम लक्ष्मण की प्रीति का जैसे भाइयों में प्रीति होनी चाहिए वैसे तो वही लौकिक रूप में लेकिन उसके मूल में विद्यमान ये भी पारमार्थिक रूप से की दोनों तत्वता एक ही है जो यहाँ पे दो रूपों में दिख रहे हैं ये भाव उनका हुआ सुनवनाथ कह मुदित, <coughs> मुदित के सुनवनाथ <coughs> उन्होंने कहा कि देखो की ब्रह्म जीव एवं सहज सने दोनों के बीच में ऐसा प्रेम है जैसे ब्रह्म और जीव अब यहाँ तुलसीदास तो जी परमात्मा के जो उसकी प्रतीकों का जो वर्णन करते हैं ये तो ऐसा लगता है जैसे उदाहरण हो जैसे ब्रह्म और जीव में सहज प्रेम है ऐसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी में भी सहज प्रेम है तो ये उदाहरण बोलते हैं लेकिन उदाहरण देकर के गोस्वामी जी, जी, जी जो है वो जो सत्य है उसके पीछे उसको भी बोल देते हैं। इसके माने ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम ब्रह्म ही हैं, लक्ष्मण जी जीव जीवस्वरूप ही हैं और ये दोनों में जो है वो आपस में जीव और परमात्मा के जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम स्वाभाविक रूप से यहाँ है ये केवल उदाहरण मात्र नहीं है ये बात सत्य बात यही है कि दोनों एक तत्वता दोनों एक ही है इसलिए दोनों में सहज स्नेह है सहज स्नेह के मैंने क्या हुआ कि जिसमें की कहू को, कोई अब जैसे वास्तव में हो तो भेद लेकिन अभेद उत्पन्न करने की कोशिश करे हो तो दो लेकिन दो आपस में एक साथ में एक दूसरे से प्रेम रखे तो, तो वो प्रेम प्रयास पूर्वक है उसके महत्व तो समझ करके या उसकी महिमा समझ करके या उसको उपयोगी समझ करके कोई आपस में प्रेम करे ये किसी में आपस में एक दूसरे का स्वार्थ हो कि भाई दोनों में आपस में इसलिए प्रेम है कि एक से दूसरे का काम सकता है इसलिए ये इस प्रकार के जो प्रेम है ये लौकिक प्रेम है लेकिन परमार्थिक प्रेम जो है उसमें इस प्रकार का कहीं किसी व्यक्ति का कोई स्वार्थ और कोई कारण उसके पीछे नहीं है ये दोनों एक तत्व ही है ऊपर से देखने में ये दो दिखाई देते है इसलिए इनका दोनों का प्रेम सहज प्रेम है इस प्रसंग में भी जनक जी और विश्वामित्र जी का जो संवाद इस समय हुआ और जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण जी की महिमा दोनों लोगों ने बताई कुछ जनक जी ने पूछी कुछ विश्वामित्र ने बताई कुछ जनक जी ने भी समझी उन्होंने भी जो कुछ उनके संबंध में समझा जो कुछ बताया वो यहाँ उपयोगी है जानने के लिए भगवान राम क्या है लक्ष्मण क्या है इन्हीं की वार्ता के द्वारा ये बात व्यक्त कर दी गई कि भगवान राम परम परमात्मा के अवतार हैं और परमात्मा के अंशभूत यह जीव रूप लक्ष्मण जी हैं लक्ष्मण जी जीव, जीव जो है वह कोई लौकिक जीव ऐसे जीव नहीं है कि जो शुभाशुभ कर्मों का फलस् रूप अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अवतरित हुए हों ये जीव भी जो है समस्त जीवों के आचारी है में देखते हैं तो जीवों के आचार्य करके लक्ष्मण जी प्रसिद्ध हैं आचार्य के माने उनको सबका मार्गदर्शन करने वाले लक्ष्मण जी ये दिखाते हैं कि जीवों को जीव भाव रहने वाले व्यक्तियों को परमात्मा के साथ कैसे अपने चित्र को मिलाना चाहिए कैसे रहना चाहिए जैसे लक्ष्मण जी सदा भगवान राम के साथ में रहते हैं ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को हर जीव को चाहिए कि सदा ही परमात्मा के साथ रहे उन्हीं का स्मरण करता रहे अपने भाव में इस रखे परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और हम उसी के साथ जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम की सदा सेवा में रहते हैं ऐसे हर व्यक्ति अपने मन में यही समझे कि परम परमात्मा सर्वत्र है और हमें उसकी सेवा में लगे रहना है परमात्मा की सेवा कार्य करना ही हमारे जीवन का मुख्य धर्म है ये सब लक्ष्मण जी की शिक्षाएं, तो उसी में से ये हो गया ये कि पुनि पुनि प्रभु चित्तवन माह वे इस प्रकार से भगवान श्री राम जी की ओर बार बार जनक जी देखते हैं उनके सुंदर स्वरूप की तरफ उनका ध्यान चलाया जाता है फिर से उनकी ओर देखने लगते हैं हो फुलक गुछा शरीर पुल्पित हो रहा है और बड़ा उत्साह है बड़ा प्रेम है उनके मन में ऐसे करके जनती है तो भगवान राम को देख करके जैसा जनक जी के शुद्ध हृदय में भगवान के प्रति पार्थिक प्रेम भक्तिभाव जागृत हुई उसका भी हो गया ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति मुनि प्रसंस पद शिशु और उसके बाद राजा जनक ने मुनि की प्रशंसा की कहा कि हे विश्वामित्र जी आप तो धन्य हैं, आपको ऐसे भगवान राम परमात्मा स्वरूप ये प्राप्त हुए हैं, ये आपके साथ हैं, इसलिए आप धन्य हो <coughs> राजा जनक ने ऐसा कहकर करके विश्वामित्र जी के चरणों में सिर रख करके उनको फिर प्रणाम किया और कहा कि अब आप चलिए आपके ठहरने की व्यवस्था करें स्थान जहाँ पर यहाँ पर अमराई में यहाँ पर रहना ठीक नहीं है तो इसलिए किसी भवन में सुंदर भवन में जहाँ सब पास थे वहाँ महाराज जनक को ले चले चले लवाई नगर अवनीसु अभिनीसु राजा जनक चले लवाई नगर नगर के भीतर ले गए नगर के भीतर जहाँ ठहरने के स्थान थे वहाँ उन स्थानों पे राजाओं के लिए अतिथ शालाएं होती जहाँ पर अतिथ लोग आते हैं ठहरते है तो वहां पर ले जाकर करके उनको दोनों को ठहराया सबको भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामु जी को सबको सब सुंदर सदन सुखद सब काला उनको दिखाया देखो ये कितना सुंदर भवन है पर सब काल में सुखद है माने कोई भी गर्मी सर्दी कुछ भी हो हर समय सुखदायक है ये और कहा ले दीन भोआला बस वो ठहरने के लिए स्थान बता दिया भोआल के मैंने फिर राजा जनक ने उनको ठहरने के लिए स्थान बता दिया कि आप सब ठहरेंगे तो करी पूजा सभी विधि शिव कायी और उसके बाद राजा जनक ने उनकी सब प्रकार सेवा की पूजा की उनकी और गये उव ग्रह विदा कराई उसके बाद राजा जनक अपने घर चले गए सबसे विदा लेकर के अब चलते हैं तो उनको ठहराने की व्यवस्था कर दी और उनके सबके भोजन की व्यवस्था उनके स्नान आदि की व्यवस्था सेवक इत्यादि लगा करके उनके सबकी व्यवस्था सब उनके विश्वामित्र जी और भगवान राम लक्ष्मण जी के लिए जो सब साधन वहाँ साला में आवश्यकता उनकी पड़ती है वो सब उपलब्ध करा करके जैसे ये बोले कि करे पूजा सब विधि सब प्रकार से उनकी सेवा की सेवा को बने सेवा के लिए सब सामग्री जो आवश्यकता थी वो सब उपलब्ध करा दी उनको और बता दिया कि देखिये यहाँ ये ठहरने के स्थान यहाँ देखने के स्थान यहाँ स्नान करने का स्थान यहाँ ये ये सब वस्तुए सामग्री जो आपके लिए आवश्यक है वो सब यहाँ उपलब्ध है ऐसे उनको बता दिया दिखा दिया और सब विश्वामित्र जी और जितने उनके साथ में मुनि लोग थे भगवान राम और लक्ष्मण उन सब ने देखा कि हाथ ठहरने का बहुत सुंदर स्थान है और वो अपने ठहर गए ऋषय संग रघुवंश मणि भोजन विश्राम अब राजा जनक जी चले गए अब उसके बाद में जो है वो दोपहर का समय आया दोपहर को सबने भोजन किया ऋषय संग रघुवंश मणि ऋषियों के साथ में भगवान राम ने करीब भूजन पहले पूजन किया सब हुआ उसके बाद विश्राम कर विश्राम भी दोपहर में हुआ और विश्राम के बाद सायंकाल उठ करके आगे का कार्यक्रम बताते हैं इससे ये पता चलता है कि दोपहर के पहले ही राजा जनक आकर के इनसे मिले थे और उनको ठहरने की व्यवस्था करा दी दोपहर में पूजन हुआ सायकाल क्या होता है फिर कहते बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस राह भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे और दिवस रहा भर जाक मन सायंकाल जो वो थोड़ा सा होने के लिए स्कूल डूबने के लिए घंटे दो घंटे रह गए संध्या काल हो उस समय की बात है अब उस समय क्या होता है अब देखो यहां पर भगवान राम और लक्ष्मण का और राम और लक्ष्मण जी का विश्वामित्र जी के साथ में किस प्रकार का व्यवहार है वो देखते करते हैं लखन हृदय लाल साबिशेखी लखन हृदय लाल साषि जाय जनकपुर आई देखी जाय जनकपुर आई देखी प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही प्रभु भय बहुर मुनि सकु प्रकटन कह मन ही मुस्का प्रकट न कही मन ही मुस्का राम अनुज मन की गति जानी राम अनुज मन की गति जानी भगत बचलता ही हुलसानी भगत बचलता अवलतानी परम विनीत सकुच काई परम विनीत सकुच मुस्कायी बोले गुरु अनुशासन पाई बोले गुरु अनुशासन पाई नात लखन पुर देख नाई नात लखन पुरु देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रकटन कायी प्रभु सकोच डर प्रकटन कायी जोरावरे आये सुमय पाव जोरा उ नगर दिखाए तुरंत तो ले आओ नगर दिखाए तुरंत ले आओ सुन मुनीस का बचन सप्रीति प्रेम मुनीस का बचन सप्रीति कसन राम तुम राघव नीति कसन राम तुम राघव नीति करम सेतु पालक तुम ताता सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवस सेवक सुखदाता प्रेम विवस सेवक सुखदाता जाय दे के आबहू नगर सुख निदान दो भाई जाय देखे आबहू नगर सुख निदान दो भाई गर्भ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाये गर्व सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाये सियावर राम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब सायंकाल नगर में जाने का समय भी है उसी के तो समय गुल ही उस समय लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम के सामने अपने कुछ भाव व्यक्त किए लखन हृदय लाल साहब से कि लक्ष्मण जी के हृदय में एक बड़ी इच्छा ये हुई कि जाए जनकपुर आई देखी जनकपुर नगर जो है नगर देख करके आवे एक कैसा नगर है तो जैसे लक्ष्मण जी अब इनमें समय से छोटे लक्ष्मण तब तो नगर में देखने की भावना घूमने की इच्छा छोटे लोगों को ज्यादा चाहते हैं कि हम देखें हमें घूमे में, में जल्दी नए स्थान पर आए हैं तो अब विश्वामित्र को नहीं होती वहां पर और उनके साथ बुनी लोग हैं उनको सबको इस प्रकार की इच्छा नहीं होती वो जहाँ ठहर गए अपने हाथ ठहरे हुए हैं नगर नगर में घूमने नहीं जाते हैं लेकिन लक्ष्मण ये सबसे छोटे हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि नगर में जाकर के देखे एक तो ये मनोवैज्ञानिक भाव व्यक्त किया कि कैसे बाल स्वभाव किस प्रकार का होता है नगर देखने की इच्छा वो बात हुई लेकिन लक्ष्मण जी के मन में ये इच्छा जो हुई उसको वो प्रगट कैसे करते हैं ये विशेष बात है अब देखो लक्ष्मण जी का शील देखो भगवान राम का शील गुण ये शील गुण के लक्षण क्या होता है कि प्रभु भय बहुर सब चाही प्रभु भय उनको भगवान श्री राम जी का भय और मुनि ही मुनि का भी संकोच है तो प्रगट न कहें मनि ही मैंने साफ़-साफ़ कहते नहीं है कि हम नगर जाकर के देखना चाहते है हैं लेकिन संकेत से किसी प्रकार से अपने भाव को व्यक्त किया नगर देखने की इच्छा को व्यक्ति भी करते हैं इस भाव को तो इस इस हिसाब से कि अगर मना संकेत कर दें कि नहीं जाना है तो बिल्कुल अपने आप को रोक करके रुक जाएं, उसके आगे कोई मछलने की आवश्यकता नहीं है आग्रह करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है थोड़ा सा संकेत मात्र करके रह जाते हैं तो अब इनको जो है ये शील में ये दो बातें हैं मुख्य रूप से एक तो छोटों का बड़ों के प्रति आदर उनका संकोच उनका डर इसी लक्षण और बड़े लोगों का छोटे पर प्रेम अनुग्रह उनका ध्यान रखना उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना उनके भावों का ध्यान रखना ये बड़े लोगों का ये दोनों के शील में ये मुख्य गुण इसके बाद फिर और गुण आ जाते हैं फिर बड़े लोगों के मन में फिर छया क्षमा दया उदारता ये सब प्रेम भाव इत्यादि बड़े लोगों में आ जाते हैं छोटों में बड़ों के प्रति फिर स्नेह सेवा इस प्रकार के सब भाव आ जाते हैं तो ये जितने भी और आवश्यक भाव होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आकर के व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन सुंदर बन जाता है तो अभी इसलिए कहते हैं कि प्रभु भय बहुर सकु लक्ष्मण जी के मन में भगवान राम जी का भय अब आप देखे भय के मान्य कोई ऐसा नहीं जैसे शत्रु का भय होता है ऐसा भय नहीं ये बड़े होने के बड़े लोगों का भयज होता है कि वो उनकी क्या आज्ञा होती है उनकी तो उसी प्रकार से वो संकोच के साथ उनसे कहते हैं और मुनि सक चाह मुनि का भी संकोच है मनी यह भी नहीं है कि बिना मुनि को बताए तो चले जाए ऐसा भी नहीं हो सकता इसलिए उनसे भी आज्ञा लेना आवश्यक है तो प्रकट न कहें मन ही, ही तो ये बात को ज्यादा साथ साथ नहीं कहते हैं मन मन में संक्षेप में संकेत मात्र से कहते हैं तो राम अनुजमन की गति जानी अब उधर भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी की इच्छा को समझा इनके मन में ये है कि नगर आकर जाकर के देखे भगवान ने समझा तो अब ये भगवान को भी लक्ष्मण जी के ऊपर प्रेम है अनुग्रह है छोटे भाई के ऊपर जैसे होता है और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो प्रयास करते है इसलिए कहते हैं राम मन की गति जानी और भगत बछलता ही उनके मन में भक्त बदसलता मन भक्त का अपने ऊपर प्रेम होता है भगवान का भक्त पर प्रेम वो उनके ऊपर मन में हृदय में आ गया कि लक्ष्मण जी अगर देखना चाहते हैं, तो इनको दिखाना चाहिए ये भाव उनके मन में आ गया और परम विनीत सब कुछ मुस्काई, अब देखो परम विनीत अब उनके जो लक्षण है उनके स्वभाव जैसा है भगवान राम का कहते परम विनीत बहुत ही विनीत है वो विनम्रता बहुत अती भगवान राम ने भी लक्ष्मण में भी विनम्र भाव दिखाते हैं परम विनीत और सकुच और मुस्किन सब करके और मुस्कुरा करके बोलते हैं बोले गुरु अनुशासन पाए गुरु के पास गए ये दोनों लोग जो है जहाँ विश्वामित्र जी बैठे हुए थे उनके सामने पहुंचे अब एक देखें छोटी सी पंक्ति में बहुत बातें बता भी देते हैं एक कहते हैं कि अनुशासन पाई गुरुशन बोले मैंने पहले जाकर के गुरु के सामने खड़े हुए और तब तक खड़े रहे जब तक विश्वामित्र जी ने उनसे पूछा नहीं कि भाई तुम कैसे आए क्या चाहते हो जब उन्होंने विश्वामित्र जी ने उनसे पूछा और उनके बोलने के लिए अवसर दिया उनको तब कहते हैं भगवान बोले गुरुशन ये बोलने का तरीका ये ऐसे नहीं कि उनके पास गए तो बाहर से चिल्लाते चले आए बोलते चले आए चाहे पूछे न पूछे वो अपने चिल्लाते चले आने अब देखो भारतीय संस्कृति का जो सुंदर रूप है वो ये है व्यवहार इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए इस प्रकार का जैसा कि इसमें करके दिखाया गया बताया गया इसलिए है कि अनुकरण करें इसका और अभ्यास डालें अपने व्यवहार का कि जहां जाकर के कहीं किसी से कुछ बात पूछनी है तो उनके सामने जाकर खड़े हों अगर वो अपने कोई कार्य कर रहे हैं या किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो प्रतीक्षा करें थोड़ी देर रुके और जब वो पूछे कि भाई कैसे आए क्या बात है तब अपनी बात बताए कितना तो रुके तो इतना कहने के लिए बोले कि बोले गुरु गुरु अनुशासन पाई अनुशासन में आज्ञा गुरु की आज्ञा पा करके तब भगवान राम बोलते हैं ये उनकी विनम्रता जो विनम्रभाव जिनका होता ही है और जिनमें विनम्रता नहीं उद्डता होती है वो इसकी विपरीत करेंगे वो काम जो दूसरा काम कर रहे होंगे विश्वानत्र जी तो भी उनके बीच में खलन डाल करके बोलने लगेंगे डिस्टर्ब कर देंगे उनको तो ये जो है ये है उद्दंडता का भाव तो ऐसा भगवान नहीं करते हैं परम विनीत है संकोच भी उनमें है तो उनके गुरु के सामने जाते हैं बड़ी विमरता के साथ में संकोच के साथ में उनके सामने खड़े रहते हैं जब विश्वामित्र जी आद्या आदेश देते हैं तब वे फिर उनसे प्रार्थना करते हैं बोले कि नाथ लखन गुरु देखने चाहे कि भगवान ये जो है लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते है परम संकोच डर प्रकटने का और ये भी भगवान ने बताया कि देखो ये आपके संकोच के कारण सीधे सीधे आपसे श्रेय अपनी बात इन्होंने व्यक्त नहीं की प्रभु संकोच डर प्रकट न करें साथ नहीं कहते इनके मन में इच्छा इसी प्रकार की है संकेत मात्र इन्होंने इस प्रकार से किया है तो जो रावरे आयुष में पाओ रावर बने आपका यदि हमें आपका आज्ञा मिले तो हम जाकर इनको नगर दिखा लाएंगे और नगर दिखाए तुरंत लय आऊं नगर दिखा करके शीघ्र ही लौट भी देर न लगा हमें जल्दी ही लौट करके आ जाएंगे तो ये आज्ञा मांगने के लिए इतनी बात तुरंत ले जुड़ना पड़ा उसके साथ ये नहीं कि चलेगा जो पता नहीं कितनी रात में लौटे आए तो ये पहले ही सुनन बता दिया कि बहुत जल्दी लौट करके आ जाएंगे समय से आ जाएंगे देर नहीं लगेगी तो सुने मुनि से कहे बचन सप्रीति तो जब विश्वमित्र जी ने इनकी बात को सुना तो कहे बचन सप्रीति तो बड़े ही विश्वमित्री जी ने बड़े प्रेम के साथ में ऐसा उत्तर दिया अब देखो बड़ों का छोटा ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों के लिए बड़े लोगों का व्यवहार किस प्रकार का तो वो बताते हैं कि विश्वामित्र क्या करते हैं क्या वचन सप्रीति विश्वामित्र ने भी बड़े प्रेम पूर्वक उनसे ये कहा कि कस नाम तुम राखो नीति ये उनकी प्रशंसा है कि राम तुम अपनी नीति की रक्षा क्यों नहीं करोगे इनका तो तुम्हारा स्वभाव है मैंने ये नीति है इसके मैने ये है कि विश्वामित्र के वचन से ही पता लगता है कि भगवान ने जिस प्रकार का व्यवहार किया वो एक नियम के अनुसार हुआ नैतिक माने नियम के अनुसार हुआ ऐसा ही नियम है और उस नियम के रक्षा करने के लिए आपने इस प्रकार के व्यवहार किया क्या अन्य लोग भी इसी प्रकार के नियम का पालन करें तो आपने ये नियम का पालन करके यहां पर दिखाया तुमने और फिर कहते हैं कि धर्म सेतु पालक तुम ताता हे ता, तुम तो धर्म के सेतु का पालन करने वाले हो धर्म रूपी सेतु की रक्षा करने वाले धर्म का को तो बार बार स्टेच की तरह से कहते हैं स्च को मैंने पुल वृद्ध धर्म को पुल क्यों कहते हैं जैसे कि पुल पार के द्वारा सहायता से कोई नदी पार कर जाए समुद्र पार कर जाए इसी प्रकार से ये संसार रूपी सागर से पार होने के लिए धर्म ही पुल के समान एक धर्म की अगर रक्षा होती है तो व्यक्ति को संसार से पार होना पर कठिन ये आनंद पूर्वक सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए और परमात्मा को प्राप्त कर ले परमात्मा को प्राप्त कर ले और जीवन के जितने दुख क्लेस आदि हैं चिंताएं आदि सबसे निपट हो जाए राज्य सबसे निपट हो जाए संसार से छुटकारा भी मिल जाए इसलिए कहते हैं कि आपने तो जीवन इसलिए धारण किया उतारा इसलिए लिया है कि धर्म की रक्षा हो तो आप उसी प्रकार धर्म की रक्षा करके दिखाते हैं अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बनेगा और प्रेम विवश सेवक सुख दाता और फिर तुम्हें प्रेम में विवश और सेवकों के प्रेम के वश में हो और उनको सुख सुख देने वाले ये भगवान का स्वभाव है <adam> <time> अगर पूछे भगवान का स्वभाव क्या है तो ये कह सकते जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान अपने भक्तों को प्रकृपा करने वाले हैं ये भगवान का स्वभाव और उनको सुख देने वाले हैं <a> <kaikki> तो इस प्रकार से ये व्यवहार आप देखो यहां लखन हृदय लालसा विशेषी से लेकर के यहाँ तक तो केवल इतनी पंक्तियों में एक ही बात हुई वो ये है कि लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा और भगवान राम उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए किस प्रकार से विश्वामित्र जी का आदेश लेते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं तो इतने इतनी पंक्तियों में इतने विस्तार से बताए और फिर जिस प्रकार का व्यवहार किया उसकी प्रशंसा भी की प्रशंसा इसलिए की जिससे कि इसको पढ़ करके सुन करके व्यक्तियों के मन में आवे ये हमें भी इसी प्रकार का व्यवहार करना है तो जाए देखिए आप नगर वो सुख निधान दो भाई अब उन्होंने विश्वामित्र ने कहा जाओ तुम दोनों भाई और तुम दोनों भाई तुम सुख निधान हो आनंद निधान हो आनंद स्वरूप हो तो जब जाओगे नगर में तो आप देख करके तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके अन्य लोग भी आनंदित सुखी होंगे तो जाकर के सुख प्राप्त होगा तो करो सुफल के नए नए और सुंदर बदन दिखाए तुम्हारे सुंदर स्वरूप को देख करके नगरवासी सब आनंदित प्रसन्न होंगे <सथिखे> इसलिए जाओ तुम उनको स्वीकार स्वीकृत बेबी नगर जाने के लिए कि जाकर के नगर देखाओ और विश्वामंत्री जी के अनुसार ये हुआ कि लक्ष्मण जी तो नगर देखेंगे और तुम भी इनको नगर दिखाओगे लेकिन नगरवासी भी इससे लाभान्वित होंगे तो इससे ये पता चलता है कि कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति काम बने और समाज का भी काम बने केवल अपने ही अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके कार्य नहीं करना चाहिए लोक कल्याणकारी कार्य भी तो विश्वामित्र जी ने कह दिया तुम नगर जाओ नगर में जाओगे तो नगर वासियों का भी होगा वे वे लोग तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके आनंदित होंगे अब दोनों चलते हैं देखो विश्वामित्री जी की आज्ञा मिल गई तो अब ये दोनों नगर देखने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं उनका तो कैसा सुंदर रूप है उसका मरण करते हैं मुनिपद कमल बंध जो उभरा चले लोक लोचन सुखदाता लो बालक बंद देखे शोभा लगे संग लोचन मन लोभान मन लोभासन परिकर कटिथा बसन परिकर कटिथा चारु चाप सरसोहत हाथाप सर कनमन हाथा, चार हरत सुचंदन खोरीन खोरी श्यामल गौरव मनोहर जोरी श्यामल गौरव मनोहर जोड़ी के हरिकंदर राहु विशाला कंधर बाहुा पुरे नाग माला ची नागमणिमला सुबग सोन सरसी लोचन सुबग सोन दे बदन मयंक तापत्रोचन बदन मयंक तापत्रोचन कानन कनक फूल छबि देवि चितवत चोरी जनु चितवत जनुवत चितोर जनु चितारु भगट बर बाकी चारु भगटा तिलकरेख शोभाजनु चाकी तिलक रेख शोभा किल चौतनी सुभग सिर नीचग कुंजित केशतनी सुभग सिर नीचक कुंजित केश न किसी के सुंदर बंधु दो शोभाषक सुदेश सुंदर बंधु दो शोभाषक सुदेश भगवान राम और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए जाते हैं तो एक बार फिर भगवान राम के सुंदरता का यहाँ वर्णन करते हैं। जैसे पहले भगवान देखे थे बाल लीला करते हुए भगवान जब दो तीन साल के हुए घुटनों चलने लगे तब तो वहां उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया उनका मुख से लेकर के चरणों तक चरणों से लेकर के मुख तक का उनका सुंदर स्वरूप प्रत्येक अंगी की का वर्णन कर दिया अब यहाँ सुन्दरता का वर्णन एक बार फिर करते है यहाँ पर भगवान राम आरो पुष्ट तो शरीर उनका है ऐश्वर्य निदान है और वो नगर में जब जा रहे हैं तो कैसे सुंदर अब दिखाई देते हैं तो उसका वर्णन सुंदरता का वर्णन एक बार यहाँ तो उनके राम लक्ष्मण के साथ में राम लक्ष्मण दोनों के और युवा काल में जिस समय उनका सुंदर स्वरूप है उसका अगर कोई ध्यान करना चाहे चिंतन करना चाहे तो उनके लिए ये पंक्तियां उपयोगी है इसलिए कहते हैं मुनि पद कमल बंद दूर आता विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई वहां से चलते चले लोकलोचन सुखदाता वो चले लोकलोचन सुखदाता माने सारे संसार के नेत्रों को सुख देने वाले भगवान के सुंदर स्वरूप को जो भी देखता है वो सब आनंदित हो जाता है बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है सुंदर रूप देख तो ऐसे भगवान अब यहाँ पर उनकी, उनकी सुंदरता का ही वर्णन करने जा रहे हैं इसलिए यहाँ कह दिया चले लोकलोचन सुखदाता लोचन सुखदाता भगवान राम कैसे है ये बताते हैं की बालक ब्रंद देख है अब नगर में जाते हैं तो बालक लोग भगवान राम की सुंदरता को देखते हैं और बहुत सुंदर स्वरूप उनका देखते हैं तो लगे संग लोचन मन लोभा तो वो सब उनके साथ हो गए उनकी सुंदरता के कारण उनको देखते देखते वे बालक लोग जो है वो नगर के वो सब भगवान राम लक्ष्मण के साथ हो गए और उनका मन जो है उन्हीं के से लुब्ध हो जाता है भगवान राम को देखने लगते है कैसे भगवान राम को देखने भगवान के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं निकट से जाकर के तो उनको देखना चाहते हैं बालक लोग फिर भगवान राम तो रास्ते में जा रहे हैं आगे चल करके भ्रमण आएगा कहीं कहीं भगवान राम उन बालकों से रास्ता पूछ देते हैं कि किधर इधर की क्या है ये सड़क कहाँ गई है राजभवन की शोर है धनुष्य की शाला कहाँ बनी है तो बालक लोग फिर सब उनको बताते भी है कहाँ कहाँ है तो जब वो बताते हैं बालक तो बात करते करते वे बालक लोग उनके शरीर को छू करके भी देखना चाहते है ये शरीर चमचमा क्यों इतना है ट्रांसपेरेंट क्यों बना ये इसमें ये सब ये अजीब सा ऐसा दिखाई देता है क्या बात है ये काहे बना मालूम होता है तो इसलिए उनको जाकर कुछ होने की भी कोशिश करते हैं तो ये सब भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके आश्चर्यचकित है सब देव सब बालक जी अब सुंदर स्वरूप कैसा भगवान का वसन पीत बसन परिकर कटिभा पीत बसन अब पीतम्बर धारण किए ऊपर वस्तु में दिखाई देता है कटिभा था कमर में तर्कस्थ सा और चार चाप सर सोहत हाथा हाथ में धनुष बांध लिए बाएं हाथ में धनुष इस इस प्रकार से छतरी दिए अपने सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए सुसज्जित इस प्रकार से, स्थ से भगवान राम मार्ग में चले जा रहे हैं। तन अनुहत सुचंदन खोरी और शरीर जैसा है रंग उसी अनुसार से मस्तक पर चंदन भी लगा हुआ है अब ये उसकी अनुभत अनुहार के बने जैसे भगवान राम का शरीर है उसके अनुसार जो चंदन शरीर में अच्छा लगे लाल सतर सरंग का उस प्रकार का लगाए हुए हैं ऐसे लक्ष्मण जी भी अपने सर में इसी प्रकार से चंदन में टीका लगा, लगा हुआ है और श्यामल गौर मनोहर जोरी एक श्याम श्यामल भगवान राम है लक्ष्मण जी गौरवर्ध है इनकी दोनों जोड़ी है और ये दोनों नगर में सड़क पर चले जा रहे हैं <coughs> और केहरी केहरिकंदर बाब विशाला के हरिवन सिंह सिंह के समान उनके पुष्ट दोनों कंधे हैं कंधों को देखने से लगता है बड़े मजबूत हाथ इनके शक्तिशाली भी बहुत हैं और बाहु विशाला लंबी बाहें उनकी है ये दिखाई दे पूरे अतिरुचिर माला और बक्ष के ऊपर माला धारण किए हुए माला काहे की है नागमणिमाला नागमणि नागमन हाथी भी है और नागमन सर में भी, भी है और हाथी के सर में भी ब्रीजमुक्ता होती है और सर्ब के फन में भी मणि होता है तो ये इनकी मणियों की मुक्ताओं की माला बनी है वो अपने भगवान पहने हुए और सुबह सोन सरसी रुख और बहुत ही सुंदर सोन मने रक्त वर्ण लाल प्रकार के सरसी रुख कमल भगवान राम के जो नेत्र हैं, वो लाल कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। और बदन मयंक ताप त्रयोचन और संपूर्ण मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी प्रकाशमान है और तीनों तापों का हरण करने वाला जैसे चंद्रमा जो उसका शीतल किरण रात्रि के, रात्र के समय ताप को हरण करने वाली है ऐसी भगवान का मुख तो तीनों ताप हरण करने वाला तीन ताप बने दैहिक दैविक भौतिक तापा ये तीन ताप कहलाते हैं राम नहीं काहु व्या का हुई तो कहते हुए भगवान की ये तीनों ताप जो हैं उनके मुख के दर्शन से ही दूर हो जाते हैं ऐसा सुंदर स्वरूप चंद्रमा के समान है और कानन देही कानों में भी कर्ण फूल पहले हुए भी अपने जगह सुंदर बहुत सुंदर दिखाई देते है और चित्रवत चित्र जन गये ही और उनकी दृष्टि भी बहुत सुंदर है जिस तरफ देखते हैं वही व्यक्ति उनको तरफ देख करके वो प्रसन्न हो जाता है और उसकी दृष्टि को चुरा लेने वाले है उनका मुख की सुंदरता नेत्रों का देखने का विधान तरीका इस प्रकार का है जो सबको प्रिय लगे आकर्षक लगे ऐसा सुंदर भगवान राम का है और चितमन चार भ्रगुट पर बाकी और उनके देखना चितमन बने देखने का तरीका ये बहुत सुंदर है और भ्रगुट बर बाकी उनकी भ्रगुटिया गोल जो हो बहुए वो भी बहुत सुंदर है बाकी बने तेजी भी कह सकते हैं सुंदर भी कह सकते हैं ऐसी बड़ी सुंदर है उनकी और तिलक रेक सोफा जन चा और मस्तक जो तिलक लगा हुआ है वो तो बहुत सुंदर है जन चाकी सारी शोभा को अपने वहीं पर सीमित कर रखा हो ऐसा सुंदर है चौतनी सुबह सिर और सिर के ऊपर टोपी भी लगाए जाते है चौतनी टोपी वो समय तुलसीदास जी के समय में पहनी जाती होगी तो अपने समय समय पर उसी हिसाब से भगवान दिखाई देते है तुलसीदास को वो दिखाई दिए जैसे सिर के ऊपर ऐसी टोपी लगाए हुए जिसके चार कोने चार कोने वाली टोपी वो पर लगाए हुए जिनमें भी लटका करते हैं टोपी टोपी और चारों तरफ चार कोनों में चार उसके चार्बे क्या कहते हैं उसको तो वो भी चारों तरफ लगे हुए ऐसी टोपी धान की तो रुचर चौतनी सुबह सिर और मेचक कुछित केस और केस कैसे है मेचक और कुंचित है मेचक मने काले कुित मने कुरा भगवान के कुकरे काले बाल वो भी है टोपी के नीचे दिखाई देते हैं तो नक्श के सुंदर बंद दो इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक शिखा से लेकर के पैरों के नाखून तक ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों का सही बहुत ही सुंदर है शोभा सकल सुदेह हर अंग उनका सब सुंदर दिखाई देता है ऐसे सौंदर भगवान श्री राम जी है उनको देख रहे हैं अब आगे देखो भगवान राम लक्ष्मण जी आगे नगर में फिर बढ़ते हैं क्या होता तो देखर नगर भूप सुतियाए समाचार पूर्विन पाए समाचार पूर्विन पाए हाये धाम काम सब त्यागी त्यागीय राम काम सब त्यागी मनोरंग निधि लूटन लागी मनोरंग सहज सुंदर दो भाई सहज सुंदर दो भाई मोह सुखी लोचन फल पाई मोह सुखी लोचन फल पाई जुवती भवन झरोख नि लागी भवन झरोखनी अनुरागी अनुरागी कहीं परस परस्पर बचन सप्रीति परस पर बचन पर छोटि काम छवि जीती सखिन कोटि काम छवि जीती सुर नरे सुर नाग मुनि मुनिमाही सुर नाग मुनिमाही सुभाष कहू सुनियम विष्णुचार भुज विधि मुख चारी चार भुज विधि तुझारी विकट वेशमुख पंच पंचपुरारी विकट वेशमुख पंच पुरारी अपर देव अस को नही देव अस को न यह छब सखी पटतरी करिय जाही सभी सखी पट करिय जाशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखदाम वैशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखदाम अंग अंग पर बारियटि कोटि सतकाम अंग अंग परिवार कोटि कोटि सतकाम श्याल राम चंद्र की जय पवन की की अब ये तो पहले तुलसी राशि ने वर्णन कर दिया भगवान राम इस प्रकार से सुंदर हैं और जनकपुर के मार्ग पर चले जा रहे हैं लेकिन आगे अब ये भी दिखाते हैं कि नगर वास ने भगवान राम को कैसा सुंदर देखा तो उसका भी वर्णन करते हैं देखन नगर भूख सुते आए समाचार पुरवासन पाए नगर वास को पता चला कि दो राजकुमार जो वो नगर देखने के लिए आए हैं और सड़क पर से होकर निकल रहे हैं नगर देखते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं तो धाए धाम काम सबसे आ गई तो वे सब अपने अपने काम शुरू करके घर से निकल निकल करके बाहर आ हैं घर बाहर निकल के दरवाजे पर आग खड़े हुए और देखा करते वो जा रहे हैं नगर उसके धीरे धीरे करके सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखने लगे मनोरंग लूटने लागी अब उदाहरण एक देते जैसे कोई दरिद्री व्यक्ति संपत्ति कोई बट रही हो तो उसके लेने ले के लिए दौड़े इस प्रकार के वे सब लोग निकल निकल करके भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने के लिए आ गए द्वारा सड़क पर आ गए तो निरक्ष सहज सुंदर दो भाई और देखा कि दोनों भाई उन सब लोगों ने देखा की भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई सहज सुंदर है सहेज सुंदर के माने इनका सु, बनावटी सुंदर नहीं ऐसा नहीं की इन्होंने मेकअप किया हो फिर बड़े लग रहे हैं तो कहते देखो कैसा बढ़िया बनावटी बने ऐसे नहीं है वो अपने सहेज सुंदर बने उनका शरीर ही अपने ऊपर सुंदर है और फिर तो ये तो वस्त्र पीताम्बर इत्यादि तो, तो धारण किए हैं आभूषण इत्यादि तो और ऊपर से धारण किए हुए हैं लेकिन सुंदरता तो उनकी अपने आप से स्वयं शरीर तो की है तो नेर के सहेज सुंदर द भाई हो सुखी लोचन फल पाई कहते उनको देख करके उनके नेत्रों को सबको सुख प्राप्त होता है बड़े प्रसन्न होते हैं देख देख करके सब लोग भगवान रा अब ये एक बात ध्यान में रखने की है कि जो ब्रह्म है परब्रह्म परमात्मा उसके लक्षण तो आप जानते हैं वो सत्स्वरूप है चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है वो आनंद स्वरूप परमात्मा जो सर्वत्र व्याप अनद है अवतार दिया मानव मानवा का रूप धारण किया या कोई भी धारण करे तो परमात्मा को तो भी लक्षण प्रकट होते हैं उसमें उसके शरीर में भी वो भी उसमें विशेष प्रकाश विशेष चेतना भी दिखाई देती है अवतारण में और वो परमात्मा का जो आनंद है ब्रह्मता वो आनंद भी उस व्यक्ति विशेष में है जिस अवतार जिस रूप में लेते हैं उसमें वो आनंद भी प्रकट होता है वो आनंद जब परमात्मा का आनंद प्रकट होता है तो शरीर के स्तर पर सुंदरता के रूप में प्रकट होता है और मन और बुद्धि के स्तर पर वो प्रेम के रूप में प्रकट होता है तो तीन स्तर हो गए एक आत्मा के रूप में व्यक्ति आनंद में अपने मन बुद्धि के स्तर के ऊपर वो प्रेम निधान सबसे प्रेम रखने वाला सौहार्दपूर्ण सौमनस्य ये सब उसमें गुण आ गए और उसके बाद शरीर में उस परमात्मा की सुंदरता आ गई तो शरीर उसका सुंदर बाहर रूप से देखने में सौंदर्य होता है और ये सुंदरता भी सुख देने वाली है और मानसिक सौहार्द भी जो हो तो वो भी सुख देने वाला है प्रेम अगर किसी के मन में है तो वो प्रेम भाव वाला व्यक्ति जो है उसको भी सुंदर भक्ति प्रिय लगता है तो प्रियता और आनंद सम्य है ये माने एक ही तत्व तीन स्तरों पर तीन रूप में परमात्मा के रूप में सूक्ष्म में आनंद रूप में कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर के रूप में वो हो प्रेम स्वरूप होकर के विद्यमान है प्रेम और आनंद एक ही बात है किसी प्रकार शरीर के स्तर के ऊपर सौंदर्य आ गया और सुंदरता भी फिर कई प्रकार की है सुंदरता शारीरिक सुंदरता शरीर के अंग अंग की सुंदरता फिर व्यवहार की सुंदरता आचरण की सुंदरता, ये सब अनेक प्रकार की सुंदरताएं फिर उनका सबका वर्णन सात्व जगह आया है तो ये सब इसका तात्पर्य है कि जितना ही अधिक परमात्मा भाव किसी व्यक्ति में व्यक्त होगा परमात्मा हृदय में प्रकट हुआ व्यवहार में प्रकट हुआ साधना के बस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते करते परमात्मा मन हृदय में आ गया परमात्मा व्यवहार में भी आ गया तो उसका परिणाम क्या होगा परमात्मा का आनंद परमात्मा का प्रेम परमात्मा की सुंदरता, परमात्मा का सुंदर उसी के अनुसार सुंदर आचरण ये सब व्यक्ति में आ जाएगा तो व्यक्ति में पूर्णता प्रदान करने वाला परमात्मा ही है परमात्मा जब व्यक्तित्व में आता है किसी व्यक्ति के तो उसके व्यक्तित्व में पूर्णता आ जाती है सब प्रकार से तो वो आनी चाहिए साधना इसी से की जाती है कि व्यक्ति इस प्रकार का बने इसलिए कहते हैं कि ये सब भगवान जो है वो जब सुंदर स्वरूप धारण के वो आज घूम रहे है नगरवासी देखते हैं तो उनके हर कार्य में उनके हर रूप में अंग में सर्वत्र उनको सुंदरता दिखाई देती है अब कहते हैं ज्योति भवन झरोखने लागी अब स्त्रियों ने उसको भगवान नाम को कैसे देखा इसलिए कहते दे हैं झरोखन लागे मैंने खिड़कियां खोल करके देख रहे हैं और पुरुष और बालक लोग तो निकल आए सड़क पर भगवान राम को तो देखने लगे लेकिन स्त्रियां बाहर सड़क पर नहीं निकलती अपने कमरों में ही खिड़कियां खोल करके उनके भीतर से देख, देख रहे हैं सड़क पर भगवान राम को जोती भवन झरो खरे लागी और निर राम रूप रूपरागी और बड़े प्रेम से हृदय में अनुराग ऐसी भरी हुई भगवान राम के सुंदर स्वरूप को देख नहीं जा रहे हैं भगवान राम को कैसे दिखाई दे कहा परस्पर वचन सफ्री थी और वो स्त्री आपस में एक दूसरे से बड़े प्रीपूर्वक कहती है की सखी कोटिका में छी जीती तो कहते हैं वो कैसे सुंदर है करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर कि की दोनों बालक है इस प्रकार उनका उनकी सुंदरता का वर्णन आपस में एक दूसरे से करती हैं तो उसे मालूम होता है भगवान कैसे सुन्दर है सुर नाग मुनि माही शोभा अस कहू सुनिए नाहीं प्रकार के प्राणी है देवता भी है मनुष्य भी है असुर भी है नागमुनि त्याग है सब है लेकिन ऐसी सुन्दरता तो न देखी आता कहीं और न कहीं सुनने में आई अद्भुत सौंदर्य भगवान राम का है इस प्रकार से वो आपस में एक दूसरे से प्रशंसा करती है उनकी सुंदरता का अब उदाहरण देती कि की सुंदरता की तुलना की कैसे जाए ब्रह्मा विष्णु से महेश से भी करो तो भी इनकी तुलना पूरी नहीं पड़ती अब दिखा देते कहते दे विष्णु चार भगवान विष्णु से उनकी तुलना करो तो विष्णु भगवान भी बहुत सुंदर है लेकिन उनके चार भुजाए यही एक उनमें समझना चाहिए कि खराबी है चार भुजाए दो होती तो अच्छा था तो कहते विष्णु चार भुज विखचारी तुलना करो तो भी ठीक नहीं बैठता ब्रह्मा जी के चार चार मुख है एक मुख होता तो ठीक सुंदर दिखाई देता है उनके चार मुख है ये उनकी क्रूपता है और विकट वेशमुख पंच पुरारी और शंकर जी को कहो तो उनके पांच मुख है पुरारी है। उनसे देखो तो उनका भी मुख जो है बड़ा विकट मुख उनका रौद्र रूप उनका है इसलिए उनसे भी तुलना उनकी करो तो नहीं बनती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब इनकी तुलना बनती नहीं उन सबसे कहीं अधिक सुंदर हैं तो अपर देवों से कोई नहीं आई तो फिर इसके अलावा फिर और तमाम देवता हैं वो तो फिर उनसे भी निम्नकोटि की देवता है उनसे इनकी तुलना करेंगे तो कहाँ सुंदरता इनकी उतनी हो सकती है ये छव सखी पटे तरीय वो आपस में सखी करके संबोधन करती है पट करिए मने बराबरी करो तो इनकी सुंदरता की कि बराबरी किसी और से करी जाए तो होती नहीं दिखाई देती ऐसे ही सुंदर है ये तो भय से किशोर सुषमा सदन अब देखो इनको वय बने इनकी अवस्था जो है किशोर अवस्था है सुषमा सदन सौंदर्य सुषमा और सौंदर्य सौंदर्य के निधान है श्याम गौर सुखधाम और एक श्याम वर्ण है दूसरे दोनों दूसरे गौरवर्ण है और सुख के निधान है मानव सौंदर्य सौंदर्य आनंद ही इनके अंदर भरा हुआ है ऐसे प्रतीत होते हैं अंग अंग पर बारी है कोटे -कोटे एक -एक अंग इनका इतना सुंदर है कि करोड़ों काम देवगत के सामने तुच्छ है सबसे अधिक सुंदर इस प्रकार है तो स्त्रिया जब एक दूसरे से भगवान की सुंदरता का वर्णन करनी है तो इस प्रकार से भगवान की सुन्दरता ये काव्य का सिद्धांत कवि जब इस प्रकार से कई वर्णन करना होता है तो आपस में पात्रों के द्वारा वार्ता के द्वारा इस बात को भाव को व्यक्त करा देता है तो ऐसे एक सख्तियां एक दूसरे से भगवान राम की सुंदरता का वर्णन